सुबह के आठ बजकर पंद्रह मिनट हो चुके थे विक्रांत बार बार अपनी घड़ी की ओर नजर डाले जा रहा था और इसके साथ ही उसकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी उसे अभी भी ये सोच सोचकर डर लग रहा था कि आज ऑफिस में क्या होने वाला है सिस्टम के अकॉर्डिंग डुप्लीकेट टास्क सुबह आठ बजकर अट्ठाईस मिनट से लेकर आठ मिनट के करीब होने वाला था अभी घड़ी में ठीक आठ मिनट ही हुए थे कि ऑफिस का दरवाजा खुलता है नैना यहाँ पर पहुंच चुकी थी उसने हरे रंग का कोट और ब्लैक ट्राउजर पहन रखा था खुले बालों में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी एक बार के लिए उसने यहाँ पर बैठे हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था जब विक्रांत ने ऑफिस का दरवाजा खुलते हुए देखा था तब उसे एक बार के लिए लगा कि शायद अब डुप्लीकेट टास्क शुरू होने वाला लेकिन जब उसने नैना को देखा तो फिर उन्हें राश होकर वापस हल्की सांस छोड़ते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया विक्रांत कल मुझे एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया था नैना ने जैसे विक्रांत को देखा वो बोल पड़े हमें मतलब ज्यादा दूर से किया गया है मतलब एस टी डी कॉल डिटेल्ड तो पक्का चेक करना चाहिए विक्रांत ने नैना की बात ध्यान से तो सुनी लेकिन अब उसके डुप्लीकेट टास्क का एग्जेक्ट टाइम हो चुका था ऐसे में उसने नैना के आगे जूस का गिलास करते हुए कहा ये लो पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर बात करते हैं तुम थोड़ा कुछ खा लो मुझे भूख नहीं है तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूं अरे ये तुम दरवाजे की तरफ क्या देख रहे हो किसी का वेट कर रहे हो क्या नैनो अपनी भॉई टेढ़ी करते हुए विक्रांत से सवाल किया उसे विक्रांत का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था नहीं विक्रांत ने जवाब दिया लेकिन उसकी नजरें अभी भी दरवाजे पर ही टिकी हुई थी फिर उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा मैं कुछ सोच रहा हूँ अभी तुम जाओ अभी ब्रेकफास्ट कर लो हुआ क्या है तुम्हें तो नैना ने फिर से विक्रांत के चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा ऐसे पागलों की तरह क्यों बैठे हो जब विक्रांत ने नैना के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया तब उसने हर्षित की तरफ इशारा करते हुए कहा हर्षित तुम मुझे केशव पंडित और उसकी वाइफ की कॉल डिटेल निकाल कर दो मुझे चेक करना है सब ओके हर्षित ने कहा और फिर तुरंत ही अपने लैपटॉप में से कॉल डिटेल्स निकालने में लग गया अचानक से विक्रांत को जैसे होश आया हो और उसने फिर से अपनी घड़ी में टाइम चेक करना शुरू किया उसे डर लग रहा था कि कहीं घड़ी ने काम करना तो नहीं बंद कर दिया इसलिए वो अपने कंप्यूटर स्क्रीन में चल रहे टाइम से घड़ी के टाइम को मैच करने लग गया विक्रांत के इस अजीबोगरीब बिहेवियर को देखकर नैना उसके आगे हाथ बांध कर खड़ी हो गई और फिर उससे पूछने लगी ये क्या है अब तुम बताते क्यों नहीं कुछ छुपा रहे हो मुझसे ना विक्रांत के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था अब तो घड़ी में आठ मिनट हो चुके थे लेकिन फिर भी अभी तक ऑफिस में डुप्लीकेट टास्क शुरू नहीं हो सका था इससे पहले किसी अनहोनी से बचने के लिए विक्रांत ने अदृश्य डिटेक्टर टूल को एक्टिवेट कर रखा था उसने इस डिटेक्टर की रेंज को भी बढ़ा रखा था ताकि अगर आसपास के रेंज में कुछ भी खतरे वाली चीज हो तो उसका अलर्ट पहले ही मिल जाए हालांकि उस डिटेक्टर में कुछ भी ट्रेस नहीं हो सका था ऐसे में विक्रांत काफी हैरत था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आगे ऐसी कौन सी अनहोनी होने वाली है कहीं नैना ही तो आज की डुप्लीकेट टास्क नहीं थी क्या उसे आज कोई नया क्लू मिलने वाला है लेकिन नैना तो फीमेल है तो उसका कनेक्शन तो आ कोडव से नहीं होना चाहिए विक्रांत अपने ख्यालों को दुनिया में इस कदर खोया हुआ था कि उसने फिर से नैना के सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि वो अपनी कुर्सी से उठकर ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंच गया वहां से उसने कॉरिडोर में झाकर देखा वहां कॉरिडोर में दो पुलिस वाले वर्दी में खड़े थे विक्रांत को देखते हुए उन्होंने उसे सैल्यूट कर दिया लेकिन विक्रांत ने उन दोनों को इग्नोर करते हुए कॉरिडोर में दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखना शुरू कर दिया पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा हुआ था और वहां पर किसी के भी आने जाने का कोई संकेत नहीं मिल रहा था जब विक्रांत यहां से वापस ऑफिस में लौट कर गया तो फिर उसने अपना ध्यान किरण पंडित के ऑफिस पेपर्स में लगाने की कोशिश की उसने देखा कि किरण पंडित के पेपर्स वाले बॉक्स के ठीक बगल में केशव पंडित के नोटबुक से भरा हुआ बॉक्स भी रखा हुआ था उस बॉक्स को देखकर विक्रांत को सोचने लग गया वो ऐसे ही काफी देर तक बिचारों की दुनिया में खोया रहा तभी नैना ने फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहा विक्रांत तुम किसी का वेट कर रहे हो क्या नैना ने, ने फिर जूस का ग्लास उठाकर एक से पिया और फिर विक्रांत की तरफ देखकर बोल पड़ी प्लीज अगर तुम्हारे माइंड में कुछ नया आइडिया आ रहा है तो तुम हमें भी उसके बारे में बताओ विक्रांत अपने उस टाइम डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन लाइट हाउस पर फोकस था लेकिन अंत में जब वो वहां पर गया तो उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ हालांकि तब लाइट हाउस से उसे केस के बारे में बहुत बड़ा क्लू मिल गया था कल का डुप्लीकेट टास्क भी सेम जगह पर हुआ था पुलिस ने किरण पंडित के ऑफिस पेपर्स को भेजा था भले ही उस टाइम विक्रांत सो रहा था लेकिन बाद में जब वो सोकर उठा तब भी उसे वो पेपर मिल गया था इसका मतलब कि कल वाला डुप्लीकेट टास्क भी उसने पूरा कर लिया था क्योंकि बाद में उन पेपर्स में से विक्रांत को बैंक का लेटर तो मिल ही गया था क्योंकि आज का डुप्लीकेट टास्क बिल्कुल कल की ही तरह ऑफिस के भीतर होने वाला था ऐसे में विक्रांत को लगा के शायद इन दोनों बॉक्स में से कुछ क्लू मिल जाए हालांकि उन दोनों बॉक्सेस को पहले ही विक्रांत और उसकी टीम अच्छे से चेक कर चुकी थी ऐसे में कुछ छूटने की आशंका तो बहुत ही कम है नैना के सवाल का जवाब देते हुए विक्रांत नॉर्मली उन दोनों बॉक्सेस की तरफ इशारा करते हुए कहा मुझे लग रहा है कि इन दोनों बॉक्सेस में से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्लू जरूर मिलेगा शायद हम लोगों ने अभी इसे ठीक से चेक नहीं किया है तो मैं इसे फिर से चेक करना चाहता हूँ पर हर्षित ने कहा सर मैंने तो केशव की लगभग सारी नोटबुक पढ़ ली है और मुझे उसमें कुछ भी खास नहीं मिला है लेकिन क्या विक्रांत ने जल्दी से हर्षित के के आगे की बात सुनने के लिए उस जाहिर करते हुए कहा उससे मानो नहीं हो रहा था ने फिर अपना सिर हुए कहा मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने केशव पंडित के उन स्केचेस को पहले भी कहीं देखा हुआ है ये सुनकर विक्रांत बिल्कुल शॉफ्ट रह गया उसे तुरंत ही मेगा सहानी वाले क्राइम सीन की याद आ गई उस टाइम उसे भी कुछ ऐसा ही फील हो रहा था उसे तो लगा था कि शायद मेघा की डेथ जिस बिल्डिंग में हुई है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है इसी वजह से उसे मुंबई का वो मील वाला एरिया याद आ रहा था लेकिन अब हर्षित भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा है ऐसे में विक्रांत को अब इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब विक्रांत मुंबई के लॉकर रूम वाले मर्डर केस पर काम कर रहा था और जब वो मील वाले भूतिया इलाके में गया था तब तो वहाँ हर्षित था भी नहीं ऐसे में भला हर्षित को यह सब जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है विक्रांत को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो काफी आश्चर्य में पड़ा हुआ था